बुद्धि बुद्धिशत्व दुन का संबंध ही संसार का हेतु दुख से कारण संयोग हे हेतु कार्यक्र दुख का कारण तथा उत्तम तत्सगेतु विवर्जना सैदय को दुख प्रतीकार ये पंचटी काचार्य निकार तथा उक्त पंचटी हेतु तत्सगेतु विवजना दुखस दृगदृश्य दिख का संयोग है, संयोग रूप हेतु तयोग तो। तयोग तो तत् तो हेतु विभनात्म आत्यंतिक दुख प्रतीकार दुख का हेतु तो हो तो तो गया दृग दृश्य संयोग प्रकृति का कार्य बुद्धि बुद्धिशत्व और दृक दोनों का संयोग ही हेतु हुआ संयोग ही हेतु हे है, और तो भाषति का संयोग तो का हेतु अविवेक तस्वीर जनाथ बेक जाति पर संयोग का हेतु कह तो अविवेक रूप अथवा संयोग रूप हेतु ही दुख का हेतु संयोग बाचस्पति विषेतक हेतु स्वयोग ही हेतु है दुख का तत्व विवर्जनात् बुद्धिपुरुष का जो संयोग उसका त्याग होने से दुख प्रतिकार अयम आत्यंतिक आत्यंतिक दुख प्रतिकार होगा कारण रहते कार। हुए कारण कार्य नष्ट हो गया तो आत्यंतिक नहीं फिर कार्य बनेगा यदि संयोग ही नष्ट हो गया हेतु नहीं रहा तो दुख का हेतु तो संयोग नहीं होने से दुख का, का प्रतिकार आत्यंतिक प्रतिकार होगा तथा चुम कें उक्त पंच सिखेन पंच सिखा आचार्य सांकेत आचार्य तत्सगुसंग बुद्धि दृक्स का संयोग सहयोग हेतु संयोग हेतु संयोग हेतु दुख से तरह विवर्जना हेतुकिस्का दुख से दुख का हेतु बुद्धि संयोग तवर्जना संयोग का विवर्जन संयोग का त्याग जीवे की ख्याति से ज्ञान से ही होता है अयम आत्यंतिक दुख प्रतिकार हो दुख प्रतिकार आत्यंतिक होगा आत्यंतिक कहानी का आगे दुख नहीं होगा तद अर्थात तद अवर्जने दुःखमित उत्तम बवती और जब तक संयोग है तब तक दुख होगा अवर्जने संयोग का त्याग नहीं हो संयोग में बुद्धि के साथ पुरुष का सहयोग रहेगा तो दुख अवश्य ही होगा तत्व अत्यंत प्रसिद्ध निदर्शन मा जिसमें अत्यंत प्रसिद्ध दृष्टांत कह दे तब यथा में पहले कस्मात दुख है तो परिहार्य से प्रतिकार दर्शनाथ दुख का हेतु जो परिहार्य है त्याज्य है उसका प्रतिकार दिखता है प्रतिकार होता है अर्थात तो परिहार्य दुख हेतु तो त्याज्य है। उसका प्रतिकार है त्याग हो सकता है तो दुख प्रतिकार अत्यंतिक हो सकता है उसे विश्रांत दे दे तद्यथा पादतल से भेद्यता कंटक से भेतृत्वम कंटक चलते समय पाद में कांट लगने पर पादतल भेद्य होता है और भेद भेतृत्व कंटक से कंटक है भेद का भेदन करके पाद के अंदर कंटक प्रविष्ट हो जाता है भेतृत्व कंटक में है अरे भेद्यवपादमे परिहारिका है कंटक से पादानधिष्ठान पाद त्राण व्यवहित नवा अतिष्ठान कंटक के उपर पाद का अधिष्ठान नहीं अधिषान कंटक में पाद नहीं रचना कंटक से पादानधिषान अथवा पाद को कंटके रचना है तो पादत्राण व्यवहित नवा अभीषान कंटक पादीशान कंटक पाद का भीषान होगा पाद त्राण व्यवहित पाद जोता है इसके व्यवहि हो करके रखे तो कंटक में व्यक्तित्व तो, कंटक में व्यक्तृत्व तो है किन्तु पाद के साथ संबंध नहीं होगा तो वेदना नहीं होगा एक जो वेद लोके सतत्र प्रतिकारम आरभ वाणु वेदजन दुख नाप जो तीनों को जानता है कंटक में भेतृत्व है पाद में भेद्य है उसका प्रतिकार है कंटक के ऊपर पाद नहीं रखे अथवा चप्पल उपानता रखे भेषजम दुःखम जो जानता है तर प्रतिकार आरभ प्रतिकारंभ करता है भेदजम दुखम ना भेदज में दुख प्राप्त नहीं करता है कस्मा नहीं कस्मात्वपलब्ध सामर्थ्यादि की तीन भेदक भेद्य और प्रतिकार चिन्ह के उपरि सामर्थ्य से दुःख प्राप्त नहीं करता है ये दृष्टान्त हुआ आगे दाष्टा कहेंगे टीका में पाद्राण उपान जूता को कह दे सैत गुणस ताप हेतु माने गुणापक सम गुणों का संबंध ताप है है तो गुण ही ताप कहे नपिक्रियाया अस्त्यादेरिव कर्तृत्व भाव ये न तप्यम अन्यत नापेक्षित धातु कुछ सकर्मक होते कुछ अकर्मक होते हैं जो धातु सक अकर्मक है वो भाव धातु अर्थ भाव व्यापार कर्ता में, में ही होगा कर्ता में ही व्यापार है और व्यापार जन में फलमी कर्ता में है अन्य में नहीं व्यापार सिकरण समा, फल फलकत्व क्या दिया लघुकम दिए सकृत सकर्तृगत्म सकर्तृकम टीपाणी में है फल व्यापार समाधिक में फल सामान आदि व्यापार बत्तम होगा फल सामान आदि व्यापार फल सामान आदि कौन व्यापार कहीं धातुकार तो फल सामान आदि कौन व्यापार फल व्याधिकरण व्यापार बर्तम फल सामना अधिकरण व्यापार है फल जहाँ व्यापार हुई सीते हसती अस्थि ये फल समान अधिक व्यापार करता में व्यापार फल भी करता फल भी करता को प्राप्त होता है ये कर्म कह अब व्याधिकरण व्यापार बत व्याधिकरण व्यापार चल राम में फल ग्राम में है और व्यापार चरित्र में है फल व्यटिकोण व्यापार व्यापार आश्रयितम तो व्यापार वस्तुम सकर्म तो। और दूसरे प्रकार कहते हैं व्यापारजन्य क्रियाजन्य फलशाली तम क्रियाजन्य फलशाली तो कहेंगे गमन जन्य, तो जन्य फल ग्राम में तो ग्राम कर्म है ये कर्म तो क्रिया क्या क्रिया व्यापारजन्य फलाश्रय क्योंकि व्यापार जन्य फल चैत्र का संयोग होता है गमन क्रिया का का जो संयोग होगा फल उसका असर जैसे ग्राम होता है ऐसे चैत्र भी होगा इसलिए कहते पर समित क्रियाजन्य फलशालीतम क्रिया समित्व क्रियाजन्य फलशाली का कर्म ग्राम में फल है चैत्र में भी फल है गमन क्रियाजन्य फल हो गया चैत्र का संयोग संयोग का आश्रय जो चैत्र होगा ग्राम होगा किंतु ग्राम में जो आया क्रियाजन फलशालितम वो क्रिया कित में हुई चैत्र में ग्राम से भिन्न है चैत्र पर है परसमित क्रियाजन फलशालित्व ग्राम में आएगा परसमित क्रियाजन फलशालितम ग्राम की अख्या पर है चैत्र चैत्र समय वेतः गमन क्रिया ने फल हो गया चैत्र ग्राम संयोग तद आश्रय ग्राम में आएगा पर तो ग्राम में आएगा इसी प्रकार चैत्र पर है चैत्र के ब्यापर है ग्राम ग्राम्य में गमन क्रिया है नहीं चैत्र में गमन किया है चैत्र पर नहीं है स्वसत क्रियाजन्य फलशाल चैत्र में आएगा ग्राम में आएगा फलित तो तो इसलिए ग्राम कर्म होता है चैत्र कर्म नहीं होता है तपक्रिया तो इस प्रकार तपित निया कर्तृभाव अस्ति इस प्रकार कर्तृष्ठ भाव है अस्थि क्रिया अषधात् सत्ताया अस, अस्त्यार्वस्तुत्व जिस प्रकार कर्तृस्थ भावे कर्तृति कर्तस्थ कर्तष्ठ से अथभाव से कर्तस्वभाव भाव भावे धातुअर्थ अस्थि जिस प्रकार भाव उसका अस्त्यादि का अर्थ भावे व्यापार कर्ता में तपिक्रिया ऐसा नहीं तप संताप है उसका कर्म कोई दूसरा होगा इसलिए गुण स्वयं तापक मानेंगे तप्य तो कोई होना चाहिए तप क्रिया के समान अकर्मक नहीं अपित सकर्मक ये ना तप्य अपेक्षित यदि अकर्मक होता अन्य कर्म की अपेक्षा नहीं करेगा चैत्रो हसती है हस्ता है उसका फल को मिलता है स्वेद फल फल कर्तृ सनाधिकरण फल जनक कर्तृ व्यधिकरण कर्तव्य फल जनक कर्तृ सरणुक फल सामना अधिकरण व्यापार वाचक फल सधिकरण व्यापार वाचक फल व्यधिकरण व्यापार व्याचकम फल सधिकरण व्यापार वाचकत्व क्या होगा अपल सामना अधिकरण फल जहाँ है व्यापारों को फल सामनाधिकौन व्यापार वाचकोत्तम अकर्म कर फल व्यधिकरण व्यापार वाचक सकर्म कर फल एक में व्यापार अन्य में तो सकर्म होगा फल जिसमें व्यापार उसमें है तो अकर्म तो के इसमें फल समान अधिकरण व्यापार वाचकोत्तम फल समानाधिकरण व्यापार वाचकम अकर्म को फल व्यधिकोण व्यापार वाचकोत्तम और कर्म का रक्षण करते फल समित क्रिया देने फलशाली समझ पर समय व्यक्त क्रिया जाने कर्मत्व का लक्षण ग्राम में आएगा चैत्र में नहीं है तप धातु सकर्मक होने से अन्य तत्व की अपेक्षा करेगा यदि अकर्मक अकर्म होता अपातु के समान अन्य तप्य में अन्यत नदि अकर्मक होता किन्तु ये अकर्म गणी कर्तस्थ भाव नहीं क्रियाकर्ता में है कर्त सक अकर्मक ही है भाव फल भावल करता नहीं, नहीं। अन्य क्या अपेक्षा करेगा तो अर्थात तप्य कोई होगा तप्य नप्यता तप्यतया पुरुषकर्म अस्या तप्यतया पुरुष कर्म, कर्म होगा तप क्रिया का तप्य में पुरुष इतने पुरुष तप्य के नहीं होगा क्रिया जनित फल फलशावित्व होगा जो परिणामी होगा क्रियाजन्य फलशाली होगा कर्म होने के लिए क्रियाजन्य फलशाली होगा परिणामी होगा तो पुरुष है निर्दय तो अपरिणामी नहीं कूटस्थ है अपरिणामी है अपरिणामी होने के कारण क्रियाजन्य फल क्रियाजनित फलशाली नहीं होगा क्रियाजनित तो फलशालीतम अथाय कर्मत्वम पर क्रियाजन्य फलशालीतम क्यों पुरुष क्रियाजन प्रशाली नहीं होगा फलशाली कही इसलिए पुरुष तप्य नहीं होगा तो फिर तप का कर्म कौन होगा ताप होता है तो उसका कर्म होना चाहिए तस्मा तो, तपे तप्य व्याप्य तवृत्त दिमाव स्थान हो तप्य व्याप्य तपी तप है तो तप्य को होना चाहिए खादती भोजन करता है भोजन के बिना भोजन ना बनेगा भोजन करता है तो किम प्रश्न होगा क्या खाता है भूंगते कर्म के बिना भोजन बनेगा किम भूंगते पटती किम पटती किम कर्म है कर्म यदि पाठ कर रहा है तो कुछ पाठ्य होना चाहिए भोजन करता है तो भोजन भोजन खाद्य भी होना चाहिए तप करता है तो तप्य कोई होगा तपे तप्य व्याप्य तो तप्य का तप्य का व्याप्य हो गया तपी तपी तो तो है तो तप्य होगा जैसे धूम है तो बनी है धूम जहा से निकला वहां बनी है इसमें तो व्यापक को नहीं है मालूम है धूम बनी है व्यापक कौन मालूम है बन्नी बन्नी व्यापक है मालूम है ना व्याप्य है बन्नी व्यापक धूम व्यास धूम अधिक देश में रहेगा बनी अधिक देश में इतने लकड़ी जलाए धूम घर में जाता आधी भर जाता है अधिक देश में बनी अधिक देश में धूम धूमे धूम एक अगरबती जलाते हैं धूम भर जाता है कमरे में धूम अधिक देश में बनी अधिक देश में अधिक देश में बनी इतने धूम भर गया कमरे में अधिक देश कैसे हुआ धूम शब्द से सब धुमक नहीं लेना कोई विशिष्ट धूम जो बनने का है तो होता है ज्ञा तक होता है जो धूम नीचे से ऊपर निकल रहा है परिस्थिति वो धूम लेना और भरी गया धूम वो धुमक को नहीं लेना अविचिन्न मूला रेखा मूल रेखा विच्छिन्न नहीं चल रहा है नीचे से ऊपर निकल रहा है ये धूम जहां है वो धुम का अधिकण हुआ ये घर पूरा कमरा धूम का अधिक्रण नहीं इस निकलता धूम का अधिक्रण भूतल में अथवा अग्नि के पास तो रहता है वहाँ धूम निकल है तो वनी अवश्य है और जहाँ वनी है लहो पिंड गरम कर दिया हीटर लाल हो गया गर्म हो गया वहाँ धूम नहीं इसे धूम की अपेक्षा बनी अधिक समय बनी व्यापक है व्याप्ति होती जहाँ जहाँ व्याप्ती वहाँ व्यापक यत्र यत्र धूम हो, हो। ततः ततर बनी अब व्यति कहते जहा वन्य नहीं है वहां धूम भी नहीं निकलेगा व्यापक नहीं व्याप्य नहीं रहता है यहाँ तप्य हो गया व्याप्य तप्य हो गया व्यापक और तप करता है तो कोई व्यापक तप्य कोई नहीं मिला पुरुष तप्य नहीं होगा व्यापक जब तप्य कोई नहीं रहा तो तप भी नहीं होगा ताप भी नहीं होगा तप्य व्याप्य तपे तन निवृत निवृतिम तनिवृत व्याप्य तप्य नहीं बने पर तपि तप संता नहीं होगा निवृत्ति जलन विरही ज्वलन एवं वन्ही का भाव से क्या निश्चय होगा धूमाभाव वन्नी से धूम का निश्चय होता है वन्नी से धूम का निश्चय नहीं धूम से वन्नी का निश्चय होता और अभाव निश्चय होगा कैसे वन्य भाव से धूमाभाव धूम भाव से वन्यभाव कांस्य होगा नहीं वन्यभाव से धूमाभाव तो धूमा भाव मित्रता अत्रितापक यहाँ तापक अत्रापि रजत सत्वम एवं तप्यम यहाँ भी त्रिगुणात्मक है सत्वगुण हो गया तप्य रजगुण हो गया तापक अत्र दाष्टान्ति कमी दाष्टान्ति तापक है रजगुण सत्वुण तो हो गया तप्य वही था कौन ही पुरुषत तप्य नहीं है तप्ये सत्वुण कस्मा तप्य टीका गुणा तप्यतापक तप्यतापक गुणाव न तो पुरुष से तप्यतापक गुण में तप्य सत्वगुण तापक कौन होगा रजगुण है तत्व मृदुत्त पाद तल सत्व तप्यम पाद तल जैसे मृदु है कंटक भेदाने के लिए तप्य होता है भेद्य होता है इसी प्रकार सत्वगुण अभी मृदु है कोमल है स्वच्छ तप्य होता है रजगुण तप्य नहीं तापक होता है रजस्तु तीव्रतया रजगुण घोर है तीव्र रजगुण अधिकांश क्रूर क्रूरत होते तीव्र होने से तापकम रजगुण तापक है यह अभिप्राय है पृति कस्म भाषे में कस्माद उसका उत्तर देते तपिक्रियाया कर्म तत्वा क्रिया कर्म में होती है अर्थात तो तो कर्ता तो क्रिया का आश्रय अच्छा तो होगा अब कर्ता में ही नहीं कर्म में है फल कर्म को मिलता है इसलिए सकर्म कहे टीका नहीं कस्मात्तम तप्यम न तो पुरुष पुरुष क्यों तप्य नहीं होगा सत्य गुण क्यों होगा उत्तर देते तपिक्रिया कर्म तत्व कर्म में क्रिया नहीं हो सती है, है। इसलिए पुरुष कर्म नहीं अभी तो सत्यो गुण तप्य है सत्य कर्मणी तपिक्रिया सत्य हो गया कर्म तप का उसमें तपिक्रिया है ना परिणामी निष्क्रिय क्षेत्र भी अपरिणाम जो निष्क्रिय क्षेत्र पुरुष है उसमें तो तप नहीं हो सकता नहीं है ठीक टीकाने कस्म तपिक्रिया तत्किन पुरुष न तप्यते तप्रिक तो सिद्ध हो गया तप्य हो गया सत्वगुणा तो पुरुष तप्य नहीं होता है तो ताप पुरुष में क्या नहीं होता है पुरुष न तप्यते तथा चेतन से ताप हो तब उसके ताप कितने होगा अचेतन में ताप होगा सत्वगुण में बुद्धि सत्व में सत्वगुण में अचेतन का ताप हो जाए किन्न चिन्ह हमारे क्या बिगड़ा कि किन्न चिन्ह चिन्ह मतलब क्या कट जाता है न अस्माकम ठीक जड़े में ताप होते रहे क्या हमारा बिगड़ा क्या नहीं ऐसा होने से कहते उतर देते हैं दर्शित विषय का विषय इसमें पुरुष सब दर्शित विषय पुरुष होता दर्शित विषय दर्शित विषय पुरुषाय बुद्धिशत तो पुरुषों को देखाता है विषय को देखाता है दर्शिता विषय यत्मय पुरुषाय बुद्धि देखाती विषय को बाहे विषय है विषय के साथ इंद्र के प्रणाली से बुद्धि का संबंध हुआ बुद्धि संबंध होकर के बाहे विषय बुद्धि में आ गया अरे बुद्धि पुरुषों के पुरुषों को देखा देती विषय बुद्धि में पुरुष का प्रतिबंब है प्रतिंब होने के कारण प्रतिब में पुरुष बाह्य विषय का संबंध है बुद्धि में बाह्य विषय आया बुद्धि पुरुष का प्रतिम्ब है तो प्रतिबिंब के साथ बाह्य विषय का संबंध दिखता है जल में प्रतिम्ब है आकाश का जल में कंपन हुआ तो आकाश में कंपन दिखता है बुद्धि में पुरुष बुद्धि पुरुष का बुद्धि में विषय विषय के बुद्धि का इंद्र के द्वारा संबंध हुआ बुद्धि विषयाकार वृत्ति होगी और उसी बुद्धि वृत्ति बुद्ध में चैतन्य का प्रतिबिंब है तो युक्त तो बुद्धि में विषय रहने से विषय का भी संबंध पुरुषों के साथ दिखता है दर्शिता विषय इस बुद्धि पुरुष को विषय दिखाती है ये भोग देती है भोग और अपवर्ग दोनों के लिए ही प्रकृति से सृष्टि होती है पुरुषादि टीका में दर्शित विशेषवाद सत्य तप्पे माने तदाकर अनुरोध पुरुष अनुत दर्शित विशेषवाद पुरुष है सत्य तो तप्य माने अन, सत्वगुण तप्त होता है तप्पे ताप युक्त तो होने पर तदाकर अनुरोध पुरुष और सप्त अंतगुण में पुरुष तदाकार जैसे बुद्धि में जो विषय आकार है वह आकार पुरुष में लिखता है पुरुष का प्रतिमोहन से बुद्धि धर्म पुरुष में दिखते हैं पुरुषों की तप... अनुतप्यति पुरुष उसके पीछे तप्त तप होता है बुद्धि में सत्त होने पर उसके अनु का तदाकर अनुरोधी बुद्धि के आकार को अनुरोध करने वाले पुरुष तदाकर दिखता है तो तप्यते इति दर्शित विषयत्व अनुताप का हेतु पुरुष में अनुताप होता है उसका हेतु दर्शित विषयत् उसमें दर्शित विषय तो हेतु हे। तो है दर्शित विषय में उसके लिए पुरुष में विषय देखा है बुद्धि दर्शित विषय तो जहाँ रहेगा वहाँ ताप होगा ताप हेतु हो गया तत्व तो तो प्राग पहले उसका उसकी व्याख्या पहले हुई है उसका व्याख्यान हो गया आज नहीं करते हैं भाष्य में दर्शित विषय तो सत्य तप्यमान तो तदाकार तदाकर अनुरोध पुरुषोंत दृश्यते दिखता है पुरुष तप्त तो होता है तो पुरुष हो गया हो गया रजुगुण तप्य हो गया सत्तगुण सब, पुरुष में दिखता है ताप। थे थे। दिर्ण थे दिर्ण है दृक् स्वरूप होता है पुरुष दृश्य स्वरूप प्रकाश क्रियास्थितशील भूतेन्द्रियात्मक भोगापगर्गा दृश्य प्रकाश प्रकाश क्रियास्थितशील स्थिति क्रियाशील प्रकाश प्रकाशस्वभाव सत्वगुण क्रियाशील है रजगुण स्थितशील है तमगुण भूतेंद्रिियात्मक ये तीनों गुण को भूतंद्रि है शरीर भूतेंद्रिियात्मक ये तीनों गुण है भोगापवर्गा दृश्य दृश्यत प्रकृति प्रकृति का कार्य सौ किले भोगापवर्गा भोगस्थवर्ग से भोगापवर्गौ भोगापवर्गौ अर्थ प्रयोजन येगापर्गा भोग के लिए और अपवर्ग के लिए मुख्य के लिए भोग के लिए दृश्य होता है त्रिगुणात्मक ही दृश्य भूत इंद्रियात्मक होकर यह श्ताशत्रषद श्रुति अजा लोहित शुक्र तीन गुणात्मक त्रिगुणात्मक है एक अजय अजन्मा है एकांति श्रुति मसी सूत्र पठते इसी श्रुति मूल को मान करके सूत्र पढ़ते इसे त्रिगुण अजान एकाम लगी शुक्ल कृष्णाम रक्त रूप है शुक्ल रूपे तत्वगुण कृष्ण रूपे बहु प्रजा जनाम स्वरूपा बहुत प्रजा को अपने स्वरूप सृष्टि करने वाली है अजोह्य को दुषमाण अनुसित एक अजन्मा जीव उसका कार्य सेवन करते हुए अनुच्छेद उसके पीछे अपने को सुखी दुखी मानता है और जहाते नाम भुक्त हो गए जहा भोग नाम प्रकृति को माया को भुक्त होगा अन्य त्य अन्य ज्ञानी त्याग कर देता है भुक्त होगा जिस भोग कर लिया प्रकृति भोग देती है फिर अपग्र को मोक्ष देता है ज्ञानी ईश्वर छोड़ देता है जीव उसके पीछे सुखी दुखी होता है ऐसा कहकर त्रिगुणात्मिका एक अजार्य एक ही माया अविद्या प्रकृति एक ही है इसी सूत्र को लेकर के सूत्र बनाए प्रकाश क्रियास्थितिशीलम त्रिगुणात्मक भूतेन्द्रियात्मक को कार्य बन करके ही भोग अपवृ देता है प्रधान प्रकाश नहीं प्रकाश क्रियास्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगपवृकाशमिति सूत्र है प्रधानम् प्रकाशक्रियास्थितशील त्रिगुणात्मक प्रधानमंत्री सत्जतम गुण गुना, त्रिगुणात्मक प्रधान भूता पृथ्वीपी पांच भूते तन्मात्र तन्म पंचकमेन्द्रि चोदश्यमे अच्छा अच्छा तत्व दिमें दृश्य व्याचस्ते दृश्य प्रकाशक्रियास्थितशील उसकी व्याख्या में अस्थितख्या प्रकाशशील क्रियाशील रजह स्थितशील तमह तीन गुण सत्त प्रकाश भाव रजगुण क्रियाशील क्रियास्वभावतमे एप पर विभागातरतर उपायसेन उपार्जित तो मूर्त परस्पर अंगांगी थे असंभिशक्तिभागातील्य जातीयशक्तिपाति प्रधानभेलाया उपदर्शित संधान गुणस्वी गुण सूत्रण सप्त भाग प्रकाश तामस भागन दैन्य राजस्य है सत्व का अंश है प्रकाश स्वरूप तम गुण का भाग का, से दैन्य तम गुण का तथा दुखे नज से संबंध हो जाता है सत्व एवं राजस्थि रजगुण का भाग सत्वतम से मिल जाएगा तम गुणों का भी अंश सत्व गुण रजगुण से मिल जाएगा ऐसे गुणों का न्यूनाधिक तो होता है कोई गुण बढ़ गया कोई गुण घट ऐसे मिल करके तीनों गुण मिल करके कार्य करते हैं गुणा परस्पर उपरोक्त प्रविभागा परस्पर उपरक्त संबद्ध होते हैं संबद्ध करके अलग अलग कार्य करते कभी कोई बढ़ गया कोई कम हो गया प्रविभाग है प्रकृष्ट विवाह प्रभाग अधिक उपरोक्त संतुष्ट होकर के परस्पर उपरत उपरोक्त होकर कोई बढ़ता है कोई घटता है प्रविभा प्रकष्ट विवाह प्रतिभाग अधिक भागा परस्पर उपरोक्त प्रतिभागा परस्पर संसुष्ट होकर के अधिक होते ही टीका नहीं राज तदिद उत्तम परस्पर उपर तत्व विभाग में संयोग विभाग धर्म संयोग धर्मो धर्म युणा ते गुण संयोग विभाग धर्म संयोग विभाग धर्म माली गुण में संयोग विभाग होता रहता है गुणों का परस्पर संयोग विभाग होते हैं इतरेतर उत्पाद परस्परों आश्रय करके उपार्जित मूर्त उपार्जिता मूर्ति यही के उपार्जित मूर्त स्वरूप परस्पर को आश्रय करके स्वरूप होते हैं कार्य करते हैं टीका में पुरुषण सह संयुक्त विभाग धर्मान यथा वेद पढ़ा गया श्वेता शत्रुपन से मंत्र है अजान एक लोहित शुक्ल कृष्णाम बहि प्रजा जमा स्वरूपा अजो भोगाम हेको जसमुचे अजो जसमनते एजो एको अजो जोसमान अनुचेते एक अजन्ना जीव है उसके कार्य सेवन करते हुए उसके पीछे अपने को दुखी सुखी मानता है किसके एक, एक आम अजान अजन्मा है माया प्रकृति तो स्वभाव उसका लोहित शुक्र कृष्ण त्रिगुणात्मक है लोहित रक्त शुक्र सत्व कृष्णतम गुण त्रिगुणात्मिका बहु प्रजा स्वरूप सुजमान भवी प्रजा स्वरूपा द्वितीय बहु बहुत समान जो प्रजा की सृष्टि करने वाली करने वाली है अजाजमान प्रकृति है। प्रकृति को एको अजो जो समान अनुचेते एक अजन जीव क्षेत्रज्ञ वो जो समान सेवन करता है उसका कार्य वो करता है उसके विशेष की दुखी होता है एनाम अन्य जो हाथी छोड़ देता है भूत होगा ज्ञान जो हो जाता है संबंध नहीं होता है आगे छोड़ देता दूसरा ऐसे प्रकृति है प्रकृति पुरुष का संबंध दुख का हेतु ही और जब विवेक के आदि भेद ज्ञान हो जाता है आगे संबंध नहीं होता है मुक्त हो जाता है इतरे तो उपास तो न उपार्जित मूर्ति उपायोजिता मूर्ति यही इत उपार्जित मूर्त इतरे तर उपासन परस्परों होकर के ही स्वरूप लाभ होता है केवल सत्वगुण कोई कार्य नहीं करेगा केवल रजगुण भी तीनों गुण मिलकर के इतरतर उपाससेता मूर्ति मूर्ति का पृथ्वी आदि रूपये यही पृथ्वी आदि रूपस्थूल तो परस्पर सहायक होकर के तथा सियादे शंका करते सत् शांत प्रत्यय जनित रजस्तमशोर भी सत्ता तत् हेत्भाद सामथ्यमित सत्य न शांत प्रत्य सत्व से शांत प्रत्यय होता है शांत प्रत्यय चिंतन ज्ञान होता है उत्पन्न होने के लिए रजस्तमर भी सत्वांगत्व तत्व हेतु भाव अति सामर्थ्य रजगुणतम गुण भी सत्व का अंग होकर प्रधान हो गया सत्व कार्य करने के शांत प्रत्यय के लिए रजगुणतम गुण हो गया उसके अंग तत्व हेतु भाव आज उसमें उसी कार्य के लिए शांत प्रत्यय किले भी रजगुणत गुण है, है यदा च रजस्तम रंगितम तथा शांत प्रत्योदीत रजस्तम रंगितम अंग प्रधान हो जाएंगे रजगुण तम गुण तभी शांतव प्रत्योदीत शांत प्रत्यय होगा न घोर ना मूढ़वा सत्त प्राधान्य ऐसा होगा तो क्या होगा यदि इसे सामर्थ्य सत्व के अंग होकर के रजगुणत कार्य करते हैं तो जब रजतम तो रंगितम मुख्य रजगुण हो जाएगा अर्थात हो जाएगा तब तो भी शांत एवं प्रत्यय दिए तो सत्वगुण दिए तो शांत प्रत्यय होना चाहिए रजगुण तमगुण से घोर मूढ़ नहीं होना चाहिए सत्य प्रधान एवं सत्व प्रधान होने पर शांत प्रत्यय ज्ञान होता है रजगुण तमगुण होने पर ठीक है अंग रूप तत्व गुण है तो वहां भी इस प्रकार शांत प्रत्यय हो ऐसा संका परस्पर अंगांगित असंभिन्न शक्ति पर विभागा परस्पर अंगांग है जो प्रधान हो जाएगा हो जाएगा अंगी अन्य हो जाएगा कौन हो गई परस्पर अंगांगित तो है फिर भी तो असमभिन शक्ति पर विभागा शक्ति का जो प्रविभाग है आधिक भाग जिसमें कोई शक्ति है उसको दूसरे के द्वारा संभिन्न नहीं होता है मिलता नहीं संभिन्न होता है मिश्रण असंभिन्न होता मिश्रण पृथक रहते हैं अलग सामर्थ्य अलग अलग रहते हैं ये भगवत शांत प्रत्यय जनित रजस्तम तो रंग भाव तथापि शंका करते हैं शांत प्रत्यय होने के लिए रजगुणत अंगत्व तो को प्राप्त करें तथापि नैसान शक्त क्रियंत यानी कि शक्तियों का मिश्रण नहीं होता है सत्योगुण रजगुण तुगुण सब कार्य करते हैं शक्तियों का मिश्रण नहीं होता है कार्या ही कार्यानाम असंकर शक्तियों का संकर मिश्रण नहीं होता है कैसे पता चलेगा क्योंकि कार्य को देखकर कार्य में संकर नहीं मिश्रण नहीं असंकरण में भी सत्य नाम असंकर होगा असंकीर्ण न समुदाय चलता रूपेण शांत घोर मुढ़ त्यागी दीचंद सिद्धम शक्ति नाम असम्वेद असंकीर्ण पृथक पृथ रहने समुद्र आचार्य समुदाय प्रकट हो जाने पर समुदाय आचार्यारूपेण प्रकट रूप से शांत घोर मुढ़ रूपी कार्य सतुगुण शांत प्रकट होने पर शांत कार्यको से घोर तम से मुढ़ कार्य होते हैं इति सिंशक्ति असम्वेद शक्ति का संवेद नहीं होता है मिश्रण नहीं होता है असंभेद होता है शक्ति पृथक पृथक रहती है पृथक पृथक रहने से कभी कोई कार्य होता है कभी कोई सत्यगुण का कभी रजगुण का कहीं तम गुण का होता है वास्तव में इतर इतर उपासन उपाय परस्परा अंगांगित है तो असंभे नागा अंगांगी होकर तो कार्य करते सत्य गुण बढ़ जाएगा अंग कौन होगा रजगुण तमु रजगुण बढ़ जाए तो अंगी कौन होगा रजगुण बढ़ जाए तो अंगी कौन होगा रजगुण ही होगा अंगी समुगुण बढ़ जाए तो अंगी अंग कौन होगा सत्यगुण रजगुण हो जाएगा अंग सत्वगुण बढ़ेगा तो अंगी कौन होगा सत्वगुण ही होगा सत्युण बढ़ेगा तो अंगी सत्वगुण रजगुण बढ़ेगा तो अंग सत्गुण होगा रजगुण बढ़ेगा तो सत्वगुण अंग हो जाएगा गया तो सत्गुण अंग होगा और सत्वगुण गया तो सत्वगुण अंगी होगा अंग नहीं ऐसे परस्पर अंगांग परस्पर अंगांग फिर असंभिन्न शक्ति पर विभाग उनकी शक्ति का विभाग अधिक संभिन्न नहीं होता है जिसमें जो शक्ति रही ठीका रही। नहीं भगव तो शांति प्रत्ये जनते रजस्तम तथा भी निशान तत्व शे तीनों की शक्ति मिश्रितता नहीं होती अलग अलग कार्याशंकर उन्नय ही शक्ति नाम अतंकर शक्ति मिश्रितता नहीं होकर अलग अलग रहते कैसे निश्चय होगा कार्य को देखकर करके कार्य शंकर उन्नय कार्य शंकर मिश्रण नहीं मिश्रित नहीं होते अलग अलग कार्य है अलग अलग, अलग कार्य से उन्नय कल्पनीय है शक्ति नाम शक्ति मिश्रित नहीं हुए शक्ति अलग अलग नहीं अलग अलग है मिश्रित नहीं होने से कार्य विभिन्न भिन्न है असंकीर्ण में तो समुदाय चरता रूपेण शांत घोर मूढ़ रूपाणी कार्याण दिशंत सिद्धांत के नाम असमित असंकीर्ण होता है मिश्रण असंकीर्ण होता है कुथ पुतरण से समुदाय चरता रूपेण प्रकट कभी कोई गुण प्रकट हो जाएगा तो कभी शांत प्रत्यय कभी घोर प्रत्यय कभी मूढ़ प्रत्यय सत्गुण का शांत रजगुण का घोर तमगुण का मूढ़ ये कार्य लिखते हैं असंकीर्ण मिलकर के नहीं कृषक रह करके प्रकट होकर अलग अलग कार्य होते हैं यदि सिद्धम शक्ति नाम असंभेद शक्तियों का संभेद मिश्रण नहीं होता है असंभेद ही होता है शक्ति रह करके सम्वेद पर करते है अभिन्न शक्ति प्रविभागा शक्तियों का जो प्रविभाग प्रकट विभाग आधिक संभिन्न नहीं होता है मिश्रण तुल्य जातीय तुल्य जातीय शक्ति वेदानुपातिन तुल्य जातीय अतुल तो जातीय शक्ति विशेष के होने वाले टीकाने का तो तुल्य जातीय कार्य करते हैं ये पहले शंका करके फिर तुल्य जातीय अतुल्य जातीय शक्ति से पाते ना इसकी व्याख्या पहले शंका करेंगे ओ...